संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व पिता की आज्ञा से सुखदेव जी का मिथिला में जाना और जनक के राजमहल में उनका सत्कार होना विष्णु कहते हैं युधिष्ठिर सुखदेव जी मोक्ष का विचार करते हुए उसकी प्राप्ति की इच्छा से अपने पिता व्यास जी के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम करके बड़ी विनय के साथ बोले प्रभु आप मोक्ष धर्म में निपुण हैं अतः मुझे ऐसा उपदेश दीजिए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 यद्यपि वे आकाश मार्ग से सारी पृथ्वी लांग जाने में समर्थ थे तो भी पैदल ही चले मार्ग में उन्हें अनेकों पर्वत नदी तीर्थ और सरोवर पार करने पड़े सर्पों और वन जंतुओं से भरे हुए बहुत से जंगलों में होकर जाना पड़ा वे क्रमशः मेरुवर्ष अर्थात इलावृत हरिवर्ष और हेमवत अर्थात किमपुरुष वर्ष को पार करते हुए भारत में आए चीन और हूण आदि देशों को लांघकर उन्होंने आर्यावर्त में प्रवेश किया पिता के आज्ञा के अनुसार वे पैदल ही सारा रास्ता तय कर रहे थे मार्ग में बड़े सुंदर सुंदर शहर और कस्बे दिखाई पड़े विचित्र विचित्र ढंग के रत्न गृष्ट गोचर हुए किंतु तो सुखदेव जी उनकी ओर देखकर भी नहीं देखते थे इस प्रकार चलते चलते वे धर्मात्मा राजा जनक के द्वारा पालित विदेह प्रांत में पहुंचे उन्हें वहां पहुंचने में बहुत अधिक समय नहीं लगा मिथिला के बहुत से गांव उनकी दृष्टि में आए जहाँ अन्न पानी तथा तो नाना प्रकार की खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में मौजूद थी गांव गांव में धन धान्य से संपन्न गोशालाएं थी जहाँ बहुत सी गाँवें एकत्रित रहती थी उस प्रांत में सब और धान की खेती लहलाहा रही थी इस प्रकार विदेह राज्य को लांधते हुए सुखदेव जी जनक की राजधानी मिथिला के सुरम में उपवन के निकट पहुंचे वहां से उन्होंने नगर में प्रवेश किया और राजमहल की पहली जोड़ी पर पहुंचकर वे बेखटके उसके भीतर घुसने लगे उस समय द्वारपालों ने उन्हें डांट भीतर जाने से रोक दिया किन्तु सुखदेव जी को इससे किसी प्रकार का खेद या क्रोध नहीं हुआ वे चुपचाप वहीं खड़े हो गए रास्ते की थकावट और सूर्य की धूप से उन्हें संताप नहीं पहुंचा था भूख और प्यास भी उन्हें कष्ट नहीं दे सकी थी उनके मन में साय की ओर नहीं हटते थे उन द्वार पालों में से एक को अपने व्यवहार पर बड़ा दुख हुआ उसने मध्यान्हीन सूर्य के समान तेजस्वी शुभदेव जी को चुपचाप खड़े देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया और शास्त्रीय विधि के अनुसार उनकी पूजा करके उन्हें महल की दूसरी कक्षा में पहुंचा दिया वहां एक जगह बैठकर सुखदेव जी मोक्ष धर्म का ही विचार करने लगे उन्होंने यह नहीं देखा कि यहाँ धूप है या छा उन दोनों में उनकी समान दृष्टि थी थोड़ी ही देर में राजमंत्री हाथ जोड़े हुए वहां पधारे और उन्हें अपने साथ महल की तीसरी ड्योरी में गए वहां अंतपुर से सटा हुआ एक बहुत सुंदर बगीचा था जिसका नाम था प्रमदावन मंत्री ने सुखदेव जी को वहीं पहुंचाकर उनको बैठने के लिए सुंदर आसन बता दिया और स्वयं वे प्रमदावन से बाहर निकल आए मंत्री के जाते ही पचास वारांगनाएं दौड़कर सुखदेव जी की सेवा में उपस्थित हुई वे सबकी सब बड़ी सुंदरी और नवयुवती थी उनकी वेशभूषा बड़ी ही मनोहारणी थी उनके सुंदर अंगों पर लाल रंग की महीन साड़ियां पा रही थी। वे बातचीत करने, नाचने तथा गाने में बड़ी प्रवीण और मंद मुस्कान के साथ बातें करती थी रूप में तो वे अफसराओं को भी मात कर रही थी उन्होंने पाद्य अर्घ आदि निवेदन करके विधि पूर्वक शुभदेव जी का पूजन किया और उन्हें समय स्वादिष्ट अन्न भोजन कराकर तृप्त किया। भोजन के पश्चात कर करती थी इस प्रकार सभी स्त्रियां उनकी सेवा में संलग्न थी किन्तु अरणी से उत्पन्न हुई सुखदेव जी का अंतकरण अत्यंत शुद्ध था वे इंद्रियों और क्रोध पर विजय पा चुके थे उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था और वे सदा अपने कर्तव्य का पालन किया करते थे इसलिए उन की सेवा से उन्हें न हर्ष होता था ना क्रोध उन सुंदरी रमणियों ने देवताओं के बैठने योग्य एक दिड्य पलंग जिसमें रत्न जड़े हुए थे तथा तो जिसके ऊपर बहुमूल्य बिछोने बिछे हुए थे सुखदेव जी को सोने के लिए दिया किंतु तो शुक्र ने पहले हाथ पैर पहल धोकर सन किया उसके बाद पवित्र आसन पर बैठकर वे मोक्ष का ही ही विचार करते हुए ध्यानस्थ हो गए रात्रि का प्रथम भाग जब तक तक बीत नहीं गया तब तक वे ध्यान में ही लगे रहे नियमानुकूल रात्र के मध्यम भाग में नींद लेने लगे पुनः जब ब्राह्म मुहूर्त हुआ तो वे उठ बैठे और शौचालय नित्य नियमों से निवृत्त होकर स्त्रियों से घिरे होने पर भी ध्यान मग्न हो गए इस प्रकार व्यास नंदन ने दिन का शेष भाग और समूची रात उस राजभवन में रहकर व्यतीत की